हरी कृष्ण हरी कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरी हरी हरे राम हरे राम राम राम हरी हरी मेरा भारत महान कितने बात बहुत ट्रक में ये लेके मेरा भारत महान तो सही बात है भारत महान है तो कई से महान है इसको समझना चाहिए तो अवश्य ही भारत महान है परिमाप में विशाल देश है तो हिमालय से कन्याकुमारी तक पूरी से द्वारका आसाम भी है तो विशाल देश है भारत और जनसंख्या भी कम नहीं। और हर रोज बढ़ते जनसंख्या और भारतीय बहुत बुद्धिजीवी है तो ऐसे है भारत की बहुत गढ़ाप है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो कितना भाषा है भारत में तो कम से कम 300 भाषा और उपभाषा है तो फिर भी जाई सही ताई सही हो किसी ना किसी प्रकार से तो सब भारतीय लोग तो एक राष्ट्र में एक साथ रहते हैं तो प्रतियोगिता होते हैं और भारत का रेल सिस्टम वो भी महान है और भारत की बहुत महान नदियां भी है महान पर्वत भी है हिमालय विशेष हिमालय पर्वत तो ये सब भारत का गौरव है और बहुत कुछ भी है जो अभी तो समय सब कुछ बहुत लेकिन भारत का काफी गौरव है लेकिन मेरे राय में यही सब तो भारत का वास्तविक गौरव नहीं है भारत का वास्तविक गौरव है भारत की सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक संस्कृति भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है तो इसके बारे में कुछ व्याख्या करना चाहिए कि इस पृथ्वी केवल एक लोग है पूरा ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में बहुत बहुत लोक, तारा ग्रह नक्षत्र इत्यादि है और शास्त्र से हम पता मिलते हैं कि सभी लोक में लोग है व्यक्ति है तो ऐसा नहीं है कि खाली इस पृथ्वी में मनुष्य दूसरे लोग में भी मनुष्य है राष्ट्रश रक्षा, है असुर है देव है गंधार्व अपसर चारण किम ऐसे बहुत प्रकार की जीव जाति होते थे तो सभी लोग में और इसके बारे में ब्रह्म संहिता में एक विवरण है या प्रभाव प्रभावित हो जगदंडोटिश्वशेष वसुधारी विभूति भिन्नम इसका मतलब है कि सभी लोग में विशेष विशेष विभूति विशेष विशेष लक्षण होते हैं जैसे कि स्वर्ग लोक का लक्षण है वो उचित स्थान है विशाल भूतिक सुख प्राप्त करने के लिए और नरक का लक्षण है तो सब जानते हैं यम यंत्रणा भोग है वहां पर और ऐसे है बहुत लोग हैं सिद्ध लोक है जिसमें योग अभ्यास नहीं करके भी जन्म से उस सब व्यक्ति योग सिद्धि से विभूषित होते हैं और गंधार्वलोक में तो सब की स्वाभाविक सिद्धि है तो संगीत में निपुण होते हैं तो अगर इस पृथ्वी में हम देखते हैं कहीं व्यक्ति जो स्वभाव से संगीत में निपुण होते हैं तो समझना चाहिए कि उसका पूर्व जन्म था गंधर्वलोक में तो प्रभुपाद ऐसे बोले कि बीटल प्रसिद्ध बीटल जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन इनके पूर्व जन्म में वे दो गंधर्व थे तो ऐसे भारत में भी बहुत प्रसिद्ध गायक है और संगीत करने वाले तो लक्ष्मी सुब्रमण्यम तो कुछ दिन के पहले चलेंगे गए अली अकबर खान रविशंकर अनुप जल्हतर तो यही सब है जगजीत और चित्रा सिंह तो सब प्रसिद्ध है तो वो प्रसिद्ध ही कैसे हुए तो समझना चाहिए कि इनके पूर्व जानम में वे गंधार्व है और गंधार इसलिए गंधार्व शास्त्र अर्थात संगीत में निपुण होते हैं तो ऐसा है पूरे पृथ्वी नहीं विश्व में सब लोग का विशेष गुण है विशेष लक्षण है तो इस पृथ्वी का क्या विशेष लक्षण है तो इस पृथ्वी में विशाल भौतिक सुख स्वर्ग जैसे में तो नहीं होते हैं और महान दुख जो नरक में जैसे भोग है तो ऐसा नहीं होते तो ज्यादा सुख नहीं होते और ज्यादा दुख भी नहीं होते तो इसलिए इस पृथ्वी की महात्मा है कि इस पृथ्वी उचित है आध्यात्मिक उन्नति के लिए क्योंकि स्वर्ग लोग में इतना सा भौतिक सुख होते हैं अपसरांग के साथ नाचना है और स्वर्ग का शराब पीना है और सबका भविष्य शरीर होते हैं तो स्वर्ग में इतना सा भौतिक सुख होते हैं कि देवगान का ज्यादा चिंतन नहीं होते हैं आध्यात्मिक दिशा में इस विधि वे में हम देखते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो सामान्यता तो इतना सब व्यस्त रहते हैं भौतिक सुख में कि आध्यात्मिक लाइन में तो ज्यादा रुचि नहीं लेते और नरक में तो यंत्रणा इतना सा है और इतना सा दर्द अनुभव होते हैं कि नारक निवासियों भी आध्यात्मिक लाइन में रुचि नहीं लग ले सकते लेकिन इस पृथ्वी में तो ज्यादा सुख नहीं होते और ज्यादा दुख भी नहीं होते इसलिए यहां पर वातावरण एकदम सही है आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो इस पृथ्वी में भी हम देखते हैं कि अनन्या अनन्या विभिन्न विभिन्न देश जिसके विशेष गुण वातावरण लक्षण संस्कृति होते हैं तो पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बहुत अंतर होते हैं तो आजकल भारतीय लोग तो पश्चिमी संस्कृति नकल करते हैं दुखी बात है <laughs> लेकिन अभी तक भारतीय संस्कृति और अमेरिकी संस्कृति में तो बड़ा अंतर है तो अमेरिका उचित देश है पैसे संग्रह करने के लिए तो अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं अमेरिका में तो आसानी से आसानी से नहीं है मेहनत करना है लेकिन पैसा मिल सकता है और अमेरिका यूरोप में तो भौतिक विकास में निपुण है लोग और भारत की संस्कृति में प्राचीन संस्कृति के बारे में मैं बोलता हूं तो, तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में तो मुख्य लाक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति और हम देखते हैं भारत का इतिहास में कि भारत में विशेषकर भारत में बहुत बहुत बड़े संत ऋषि मुनि इत्यादि थे और आज तक भारत में बहुत ऐसे संत होते हैं लोग जो सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है परम सत्य को अनुसंधान करना तो अभी तक ये साधु संस्कृति चल रही है तो यही भारत का गौरव है कि इस भारत भूमि में विशेष पूरी पृथ्वी में विशेषकर यही भूमि जो कन्याकुमारी से हिमालय कश्मीर और तो पूरा देश का वातावरण अनुकूल है अध्यात्मिक उन्नति के लिए और इसलिए बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्यों सब अवतार केवल भारत में आते हैं तो इसलिए क्योंकि ये सब अवतार भारत में आते हैं क्योंकि भारत इस भारत वर्ष में जो जन्म लेते हैं तो ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति है जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए है और अभी प्रस्तुत है परम सत्य परम धर्म के बारे में अनुसंधान करना और जीवन की परम संसिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत है तो ऐसा नहीं है कि सब या पता तो केवल भारत में आते हैं तो शास्त्र से समझना है कि मंदिर और नृसिंहदेव स्वर्ग में आये थे नृसिंहदेव इस पृथ्वी में भारत भी आये थे विशेषकर आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में भी पूरे भारत में नरसिंह मंदिर है जगह है आंध्र प्रदेश में वहां पर अहोबिलम क्षेत्र है जिसमें ऐसे बोलते हैं कि नृसिंहदेव का अविभाग उसी पवित्र स्थान में था शास्त्र से हम समझते हैं कि नृसिंहदेव का अविभाग था इंद्रदेव का राजमहल में जिसमें हिरण्यकशिपु उसको पकड़ के तो स्वर्ग में नरसिंहदेव का अविभाग था लेकिन हो सकते ही वो अहोबिलम जो भारत में है वो स्वार की प्रतिबिंबा जैसे तो ऐसा है ज्यादा अवतार भारत में आते हैं कृष्ण भगवान मथुरा में रामचंद्र भगवान अयोध्या में और बुद्ध देव वे भी विष्णु अवतार हैं तो वे की कथु भविष्य भविष्यते वो राज जो इसके बारे में कुछ विवाद है तो बुद्ध देव का जन्म स्थान का है तो बिहार या नेपाल बंद में तो ऐसे एक स्थान में है तो ज्यादा अवतार इस भारत में आते हैं क्योंकि भारत के निवासियों प्रस्तुत थे ये अवतारों की वाणी सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए इसलिए आते हैं और इसलिए भारत में सब महान महान नदी तो केवल जल स्वरूपी नदी नहीं है ये सब नदी पवित्र देवियां हैं गंगा यमुना कृष्णा नर्मदा ये सब पवित्र नदियां तो भगवान का धाम वैकुंठ से आते हैं इनकी श्रोते वैकुंठ में और इस पृथ्वी में आते हैं कस भारत में आते हैं लोगों का पावन करने के लिए गंगा मई के एक नाम है पतिथ पावनी और अभी तक भारत में बहुत लोग की श्रद्धा होती है गंगा में, और इसलिए यात्रा करते हैं गंगा के तट पर पूजा करते गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा में स्नान करते हैं क्योंकि विश्वास है कि ये गंगा तो साधारण पानी नहीं है यही गंगा देवी स्वरूपी नहीं है भगवान के चरण से आते हैं और इसलिए हम अगर गंगा में स्नान करेंगे हमारा दूषित जीवन पवित्र बन जाएगी तो ऐसा है भारत में बहुत बहुत सिद्ध पवित्र नदियांग है और बहुत धाम और तीर्थ स्थान है चार धाम प्रसिद्ध है बाद्रीनाथ रामेश्वरम पुरी द्वारका और और चार धाम है हिमालय में यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बाद्रीनाथ और बहुत बहुत तीर्थ स्थान है वृंदावन मथुरा वृंदावन धाम धाम का मतलब भगवान का निवास था। तो ऐसा है प्रयाग गंगा के तट पर तो सभी स्थान पवित्र है उसमें प्रसिद्ध है और विशेष है हरिद्वार ऋषिकेश प्रयाग काशी वाराणसी इत्यादि और दक्षिण भारत में भी बहुत बहुत तीर्थ स्थान है राम पदकित भूमि कृष्णा बलराम पदंगित भूमि तो ऐसे है चित्रकूट है यूपी एमपी बौद्धम है और दक्षिण भारत में रामेश्वरम है कन्याकुमारी है चिदम्बरम तो ऐसे पूरा भारत में बहुत बहुत देवस्थान है तीर्थ स्थान है और ऐसे पूरा भारत का वातावरण आध्यात्मिक की दिशा में है तो ऐसा है भारत का वास्तविक गौरव तो आजकल भारत का एक और गौरव है कि आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी भारत प्रगत है विशेषकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भारत का नाम पूरा दुनिया में अभी प्रसिद्ध है लेकिन यही भारत का वास्तविक गौरव नहीं है यही सब भौतिक प्रगति आते है और जाते हैं देखते हैं कि एक बार ब्रिटिश एम्पायर भारत में था अभी ब्रिटिश चले गए तो ब्रिटिश जो बड़े थे तो अभी तो इतना से नहीं है तो ऐसे ये सब साम्राज्य आते है और जाते हैं। लेकिन भारत का चिड़ है सनातन गौरव है भारत का सनातन धर्म और भारत का सर्वश्रेष्ठ गौरव है कि अभी आज का जमाना में पूरा दुनिया में बहुत से लोग इस सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट अंश जो शुद्ध कृष्ण भक्ति है वो बहुत से लोग उसको ग्रहण करते हैं तो यही भारत का श्रेष्ठ गौरव है कि ये प्राचीन संस्कृति अभी पूरे दुनिया में गृहित होते हैं तो कैसे संभव था शील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए और प्रयास किए थे कृष्ण भक्ति प्रचार करना लेकिन अभी तक तो भारतीय लोग तो शील प्रभुपाद को यथेष्ट सम्मान नहीं देते श्रील प्रभुपाद भारत का गौरव का प्रचार किए थे तो ज्यादा भारतीय लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन सबसे बड़े भारतीय दूत वैकुंठ दूत श्रील प्रभुपाद और भारत का सबसे बड़ा गौरव है कि वैकुंठ वाणी भारत में प्रचारित होते हैं और अभी भारत का नंबर वन एक्सपोर्ट होते हैं यही कृष्ण भक्ति तो आप जर से सोचिए इसी विषय में कि ये भारत कैसे महान है भारत की आध्यात्मिक संस्कृति केवल पृथ्वी में नहीं पूरा विश्व में श्रेष्ठ है तो आप बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि आप भारत में जन्म ले है और जन्म से आपका अवसर होते हैं और स्वभाव ऐसे होते हैं इस आध्यात्मिक जीवन में भाग लेना तो हमारा अनुरोध है कि आप धन्य है आप धन्य अति धन्य बन जाए कृष्ण भक्ति के द्वारा कैसे करना है इस मधुर हरी नाम जाप और कीर्तन करने से भारत में जन्म लेना का अवसर पूर्ण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का वचन भारत भूमि हो मनुष्य जन्म जा जन्म सात और ऊपर का तो आपका अवसर है कृष्ण भक्ति के द्वारा जन्म सफल और सार्थक बनना तो बन जाए कृष्ण भक्ति के द्वारा और करो पारो उपख दूसरों अभारतीय भारतीय और अभारतीय का कल्याण के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार करो और ऐसे आपका भारत में जन्म लेना सफल और सिद्ध होगा और ऐसे इस भौतिक जगत में और जन्म लेना तो नहीं होगा कृष्ण भक्ति करने से आपका भविष्य होगा वैकुंठ गोलोक जगत में